आर्याव प्रथम प्रकाश एवं तेपन् मंत्र मूल प्राथना ओ उतेव शकुने सामदासी ब्रह्मपुत्र इव सवेशु शंससी वृषे वा वाजी शिशुमती सर्वतो नह शकुने वद्रवद विश्व नह शकुे पुण्यवद ऋग्द बारह दो ओ आवदंस्ं शकुदे भद्रवद तूष्मा सीना सुमती चिकीुन वदसि कर्क बृहदेम विदते सुवीरा ऋग्वेद दो आठ बारह तीन व्याख्यान हे शकुने सर्वशक्ति मन्नीश्वर आप सामगान को गाते ही हो वैसे ही हमारे हृदय में सब विद्या का प्रकाशित गान करो जैसे यज्ञ में महापंडित सामगान करता है वैसे आप भी हम लोगों के बीच में साम आदि विद्या का प्रकाश कीजिए ब्रह्म पुत्र इव सवनेशु आप कृपा से सवन अर्थात पदार्थ विद्याओं की शंससी प्रशंसा करते हो वैसे हमको भी यथावत प्रशंसित करो जैसे ब्रह्मपुत्र इव वेदों के वेत्ता विज्ञान से सब पदार्थों की प्रशंसा करता है वैसे आप भी हम पर कृपा कीजिए आप वाजी, सर्व शक्ति का सेवन करने और अन्नादि पदार्थों के देने वाले तथा महाबलवान और वेगवान होने से वाजी हो जैसे कि वृषभ के समान आप उत्तम गुण और उत्तम पदार्थों की वृष्टि करने वाले हो वैसे हम पर उनकी वृष्टि करो शिशुमती हमने हम आपकी कृपा से उत्तम शिशु संतान को अपीत्य प्राप्त हो के आपको ही बजे आ सर्वतो तो न शकुने हे शकुने सर्व समर्थ सामर्थ्यवान ईश्वर सब ठिकानों से हमारे लिए भद्रम कल्याण को आवद अच्छे प्रकार कहो अर्थात कल्याण की ही आज्ञा और कथन करो जिससे अकल्याण की बात कभी भी हम न सुने विश्वतो न हे सबको सुख देने वाले ईश्वर सब जगत के लिए पुण्यम धर्मात्मा के कर्म करने को आवद उपदेश कर जिससे कोई मनुष्य अधर्म करने की इच्छा भी न करे और सब ठिकानों में सत्य धर्म की प्रवृत्ति हो आवद शकुने हे शकुने जगदीश्वर आप सब भद्रम कल्याण का भी कल्याण अर्थात व्यावहारिक सुख के भी ऊपर मोक्ष सुख का निरंतर उपदेश कीजिए तूष्णीमासी हे अंतर्यामिन हमारे हृदय में सदा स्थिर हो मौन से ही सुमतिम सर्वोत्तम ज्ञान देवो, चिकित नहा कृपा से हमको अपने रहने के लिए घर ही बनाओ और आपकी परम विद्या को हम प्राप्त हो यदुत्पतन उत्तम व्यवहार में पहुंचाते हुए आपका यथा जिस प्रकार से कर करेबदसी कर्तव्य कर्म धर्म को ही अत्यंत पुरुषार्थ से करो अकर्तव्य दुष्ट कर्म मत करो ऐसा उद्देश्य है कि पुरुषार्थ अर्थात यथा उद्यम को कभी कोई मत छोड़ो जैसे बृहदेम विदे विज्ञानादि यज्ञ व धर्मयुक्त युद्धों में सुबी अत्यंत शूर वीर हो के ब्रिहत सबसे बड़े आपको आप जो परम उन वधेम आपकी स्तुति आपका उद्देश्य आपकी प्रार्थना और उपासना तथा आपका ही बड़ा अखंड साम्राज्य और सब मनुष्यों का हित सर्वदा कहें सुने और आपके अनुग्रह से परम आनंद को भोगें। ओम महाराजाधिराजा यम आत्म ने नमो नमः श्रीमत्परम हंस परीव्राजकाचाराण महा विधिषा श्रीयुत विरजानंद सरस्वतीस्वाम शिष्येण दयानंद सरस्वती स्वाम विरचित प्रथमः प्रकाशः आर्यान प्रथम प्रकाश पूर्तिय प्रथम पदार्थः उदगाता यज्ञ में सामगान करने वाला महापंडित इव जैसे शकुने हे सर्वशक्ति मल्लेश्वर साम सामगान को गायसी गाते ही हो ब्रह्मपुत्र वेदों के वेत्ता इव जैसे सवनेशु विज्ञान सब पदार्थों की शन शशि प्रशंसा करता है वृषा उत्तम गुण और उत्तम पदार्थों की वृष्टि करने वाले इव जैसे वाजी सर्वशक्ति का सेवन और अन्नादि पदार्थों के देने वाले महाबलवान और वेगवान शिशुमती उत्तम शिशु संतादि को अपीत प्राप्त होके सर्वतः सब सबिकानों से न हमारे लिए शकुने हे सर्व सामर्थ्यवान ईश्वर भद्रम कल्याण को आवद अच्छे प्रकार को विश्वतः सब जगत के लिए न हमारे शकुने हे सबके सुख देने वाले ईश्वर पुण्यम धर्मात्मा के कर्म करने को आवद उपदेश कर पदार्थ आवदन निरंतर उपदेश करते हुए तम आप शकुने हे जगदीश्वर हे अंतरयामिन भद्रम मोक्ष सुख का आवद निरंतर उपदेश कीजिए तूष्णिम मौन से ही आ हमारे हृदय में सदा स्थिर होकर सोमतिम सर्वोत्तम ज्ञान चिकित्वि अपने रहने के लिए घर ही बनाओ न हमको यद जो उत्पतन उत्तम व्यवहार में पहुंचाए हुए वसी उपदेश है कर करी ही कर्तव्य कर्म धर्म को ही पुरूषार्थ से करो यथा जिस प्रकार बृहद सबसे बड़े परम पर की वेम स्तुति उपदेश प्रार्थना उपासना आदि सर्वदा कहे सुने यज्ञों में सुवीरा अत्यंत शूर वीर होके अन्वय हे शकुने यस्वुदगाते साम गासी ब्रह्मपुत्र इव सवनु श सृषे बाजी शिशुमतीरपीत सर्वतो भद्रवद हे शकुने सर्वतो विद्यामावद हे शकुनें नो विश्वतः पुण्यमावद विश्व हे आवदन संभद्रमावद तूषमासी नो योगगाभ्यास क्वन् न सुमति चिकद्धि उत्पतन यद्रम यस्त वदसी सुवीरा सो वयं विदते बृहदेम